श्री राम कृष्ण लीला प्रसंग द्वितीय अध्याय कामार पुकुर तथा पितृ परिचय निर्धन के घर पर ईश्वर के अवतीर्ण होने का कारण यह देखा जाता है कि ईश्वर अवतार रूप से जिन महापुरुषों की जगत में आज भी पूजा हो रही है श्री भगवान रामचंद्र तथा बुद्ध देव को छोड़कर शेष सभी के पार्थिव जीवन का आरंभ दुख कष्ट सांसारिक स्वच्छंदता के अभाव यहाँ तक कि कठोर परिस्थिति में ही हुआ उदाहरणार्थ क्षत्रिय राजकुल को अलंकृत करने पर श्री भगवान श्री कृष्ण का जन्म कारागार में हुआ एवं आत्मी वर्ग से दूर गोपकुल में उनका बाल्यकाल व्यतीत हुआ श्री भगवान ईसा ने सराय की पशुशाला में अपने पिता माता की गोद को अलंकृत किया श्री भगवान शंकर धनहीन विधवा के पुत्र रूप से अवतीर्ण हुए श्री भगवान चैतन्य महाप्रभु ने साधारण व्यक्ति के घर में जन्म लिया इस्लाम धर्म के प्रवर्तक श्री मोहम्मद के जीवन में भी इस बात का परिचय मिलता है ऐसा होने पर भी जिस दुख दारिद्र में संतोष की सरसता नहीं है जिस घर में निस्वार्थ भाव तथा प्रेम नहीं है जिन निर्धन माता पिता के हृदय में त्याग पवित्रता तथा कठोर मनुष्यत्व के साथ ही साथ कोमल दया दाक्षिण्यादि भावों का मधुर सामंजस्य नहीं है ऐसे स्थलों में अवतार पुरुषों का कभी भी जन्म नहीं हुआ है विचारने पर पता चलता है कि पूर्वोक्त नियमों के साथ उनके भावी जीवन का एक निगूढ़ संबंध विद्यमान है क्योंकि यौ यो, यौवन एवं प्रौढ़ावस्था में जिसे समाज के दुर्दशाग्रस्त निर्धन तथा अत्याचार पीड़ित जनता के आंसुओं को पोछ उसे शांति प्रदान करनी है उस जनता की वास्तविक स्थिति से पहले ही परिचित तथा उसके प्रति सहानुभूति संपन्न हुए बिना वह कार्य कैसे संभव हो सकता है इतने नहीं इससे पूर्व हम देख चुके हैं कि संसार में धर्मग्लानी को दूर करने के लिए ही अवतार पुरुषों का आविर्भाव होता है उस कार्य को संपन्न करने के लिए उन्हें पूर्व प्रचारित धर्म विधान की यथार्थ अवस्थाओं से सर्वप्रथम परिचित होना पड़ता है तथा उन प्राचीन विधानों में ग्लानी कैसे उपस्थित हुई इसका विवेचन कर उनकी पूर्णता तथा सफलता के लिए उपयोगी नवीन विधानों का उन्हें आविष्कार करना पड़ता है इस परिचय को प्राप्त करने की सुविधा निर्धन की कुटिया छोड़कर धनी के प्रसाद में कभी भी संभव नहीं है कारण सांसारिक सुख भोग से वंचित निर्धन व्यक्ति ही ईश्वर तथा उनके विधानों को जीवन के प्रधान अवलंबन रूप से सदा धारण किए रहता है अतः सर्वत्र धर्मग्लानी उपस्थित होने पर भी पूर्व पूर्व विधानों का यथा योग्य किंचित आभास निर्धन के कुटीर को उस समय भी उज्ज्वल बनाए रखता है एवं संभवतः इसीलिए जगतगुरु महापुरुष जन्म लेते समय निर्धन परिवार के प्रति ही आकृष्ट होते हैं जिन महापुरुष की हम चर्चा कर रहे हैं उनके जीवनारंभ में भी इस नियम का व्यतिक्रम नहीं हुआ है